रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक 25वां भाग शिशिर कुमार मित्रा सौ से उन्नीस तक शिशिर कुमार मित्रा ने भारत में रेडियो विज्ञान की नींव रखी आयन मंडल पर शोधकारी के लिए भी जाने जाते हैं शिशिर कुमार का जन्म 24 अक्टूबर अठारह को कलकत्ता में हुआ उनके पिता जय कृष्ण एक विद्यालय में शिक्षक थे और मां शरद कुमारी चिकित्सक थी जय कृष्ण ने परिवार की रजामंदी के बिना शरद कुमारी से विवाह किया था इसलिए उन्हें घर छोड़ना पड़ा और पारिवारिक संपत्ति में कोई हिस्सा भी ना मिला शिशिर के जन्म के समय उनकी मां मेडिकल स्कूल की छात्रा थी उन्नीस में शरद कुमारी को लेडी डफरिन अस्पताल में नौकरी मिली और जयकृष्ण को भागलपुर नगर पालिका में क्लर्क की नौकरी मिली शिशिर के प्रारंभिक पढ़ाई भागलपुर जिला विद्यालय में में में हुई और उसके बाद वे टीएनजे कॉलेज पढ़े। वर्ष उम्र में उन्होंने गर्म हवा का एक गुब्बारा देखा इसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्हें आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली ललित कला की परीक्षा से ठीक पहले उनके पिता का देहांत हो गया उससे परिवार पर संकट आया, परंतु शिशिर की मां ने बहुत हिम्मत और धैर्य से शिशिर का लालन पालन किया आर्थिक समस्याओं के बावजूद शिशिर की मां ने उन्हें कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से बी करने के लिए प्रोत्साहित किया खुशकिस्मती से यहाँ उन्हें दो महान वैज्ञानिक शिक्षक के रूप में मिले ये थे जगदीश चंद्र बोस और प्रफुल्ल चंद्र रे शिशिर ने जब बोस द्वारा निर्मित कम लागत के उपकरणों को देखा तो वे उनकी ओर बहुत आकर्षित हुए और उन्होंने शिक्षण और शोध का पेशा अपनाने का निश्चय किया प्रावीण सूची में प्रथम स्थान आजित कर 1912 में उन्होंने एम की परीक्षा उत्तीर्ण की कुछ समय के लिए उन्होंने बोस के साथ शोध कार्य किया परंतु परिवार चलाने के लिए उन्हें तुरंत एक नौकरी की जरूरत थी इसलिए उन्होंने शुरुआत में कुछ सालों तक भागलपुर के टी एन जे कॉलेज और फिर बांकुड़ा अध्यापन किया उन्नीस सौ चौदह में उनका विवाह लीलावती देवी से हुआ कलकत्ता विश्वविद्यालय के तत्कालीन उपकुलपति आशुतोष मुखर्जी उन दिनों विज्ञान में स्नातकोत्तर शिक्षण एवं शोध शुरू करने के लिए प्रयासरत थे उन्नीस में वे यूनिवर्सिटी साइंस कॉलेज स्थापित करने में सफल हुए और वहा उन्होंने मित्र समेत अनेक प्रतिभावान विद्वानों को भौतिकी विभाग में काम करने के लिए आमंत्रित किया इन दिग्गजों की सूची में रामन, बोस और मेघनाथ भी शामिल थे। मित्रा ने रामन के के मार्गदर्शन में प्रकाश के और विवर्तन पर शोध शुरू किया केवल तीन सालों में ही उन्होंने अपना शोध ग्रंथ पूरा किया और 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से डी की डिग्री प्राप्त की